परित्यज्य अध्यात्मोपनिषद्यान ही क्रमाध्य गोचरम देवातदीपव चित इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का प्रतित करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करे वायुरो स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए यही समाधि है वृत्यस्तु त आत्मगोचरा स्मरणादीयुत्थिता समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं इसके कारण प्रतीत नहीं होती किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है अनादाव संसारे संचितता कर्मकोटय अन विलियम झांति शुद्धो धर्मो विवर्धते इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है धर्म प्राहु समाधिम योगभित वर्ष ते स धर्मात्मृतधारा सहस्र सह उत्तम कोटि के योग वेत्ता इस समाधि को धर्म मेंघ कहते हैं क्योंकि वह मेघ के समान ही धर्मामृत ध्रूप धाराओं का ही वर्षा करती है अमुना वासना जाल शेषम प्रवित समूलोन्मूलते पुण्य पापाखे कर्म संचये वाक्यम अतिबद्ध सत् परोक्षावभाषते करामलगकदोध मम बोधम अरोक्षम प्रसूयते जब इस के द्वारा वासना का जाल पूर्ण लय हो जाए लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से विनष्ट हो जाता है तब तत्वमसी आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान प्रतिभाषित होता है और बाद में वह हस्तामलकवत अपरोक्ष बोध तत्वज्ञान को प्रकट करता है वासनानुदयो भोग्ये वैराग्य तदावधि अहम भावो दया भाव परमावधि जब भोगने योग्य पदार्थ को उपस्थिति में भी वासना उदित न हो तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए अर्थात जब वैसी अर्थात अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम न आए तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए लीन परस्ते स्थित वृत्ति यत्रयम् पर सदानंदमश्नुते लीन वृत्तियाँ पुनः उदित न हो तो उपरति की स्थिति समझनी चाहिए इस स्थिति वाला यति स्थित प्रज्ञ कहलाता है जो सदा आनंदानुभूति करता रहता है ब्रह्मण्यवीनात्म निर्विकारो निष्क्रिय ब्रह्मात्मनोशोधितावगा निर्विपा चिन्मा व्यक्ति प्रग्ञ कथ्य से भविज्य से जीवन मुक्त जिसका एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो वह तो निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है ब्रह्म और आत्मा के एक के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित ऊहापो रहित और मात्र रूप बन जाती है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है वह जीवन मुक्त कहलाता है देहेन्द्रिस्व भाव इदम भाव तदन्य के योत क्वा सह जीवन मुक्त शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव न हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व न हो वह जीवन मुक्त कहलाता है न प्रत्योग ब्रह्मणोर्भेद कदापि ब्रह्म सर्ग यो प्रग्रिया विजाति स जीवन मुक्त जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता वह जीवन मुक्त कहलाता है साधु भी पूज्यमोस्म पीड्यम की दुर्जन समो भव स जीवन मुक्त सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें समभाव बना रहे वह जीवन मुक्त कहलाता है विज्ञात यथा यहाप न संसति अस्त चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व तो जान लिया गया है संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्वत नहीं रहती इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है तो यह जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुख है सुखाद्युभव यावत्त या ताबत प्रारब्ध मिश्यते फलो देहा कृपो नियो जब तक सुख आदि का अनुभव होता है तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया कर, क्रिया करने के कारण ही उदित होता है बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता अहम ब्रह्मेदि विज्ञाना कल्पकोटिशार्जित संचितम विल जाति प्रबोदा स्वप्न कर्म वात जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनट हो जाता है उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित अर्थात संचित कर्म विलीन अर्थात नष्ट हो जाते हैं स्वसंग तो मुदासी परिज्ञा न भोजथा न श्लिष्यते यति किंचित कदाचि भावी कर्म योगी आकाश के सदृश अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता न न भोघट योगे न सुरा ग लिप्यते तथात्मोपाधि योगे निप्यते तथा यो जिस प्रकार सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा की गंध से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता ज्ञानो देहात्ारब्धम कर्म ज्ञा नश्यति अदत्वा सफलम लक्ष्यम उद्देश्य सृष्ट बाण भत जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को बेधता ही है उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व अज्ञान की स्थिति में किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत किए गए थे उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता व्याघ्रबुद्ध्यानिर्मुक्त बाण पश्चात गोमत न्य लक्ष्य वेगे न निर्भरम बाघ समझकर उसे मारने के लिए छोड़ा गया बाण यह जा जान लेने पर कि यह बाघ नहीं गाय है रुकता नहीं और वेगपूर्वक लक्ष्य वेद करता ही है उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही है अजरोस्मस्मी तेजत्मा प्रपद्यते तदात्मना कुत तो प्रारब्धकल्पना मैं अजर और अमर हूँ इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप को जो स्वीकार कर लेता है वह आत्मरूप में ही स्थित रहता है फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है प्रारब्धम सिद्ध्यंते तदा यदा देहात्मना स्थिति देहात्म भाव प्रारब्धम त्यज्य प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्मभाव होता है परंतु देह में आत्मभाव रखना इष्ट नहीं है अतः देह के ऊपर आत्मा बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए प्रारब्ध देहस्य देहतिर वही अध्यस्त कुतस्तत्व असत्य कनि अजातस्य कुतो नाश प्रारब्धम असतः देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह कैसे हो सकता है जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो अस्तु जो असत्य है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने ज्ञान ज्ञान इति से जड़ान यदि अज्ञान देह देहाशक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है ऐसी शंका जड़ अर्थात स्थूल बुद्धि वाले ही करते हैं समाधा तुम बाह्य दृष्ट प्रारब्धम बदती श्रुति न तो देहादि सत्य बोधनायिता बैर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है ज्ञानियों के लिए या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है